रामचंद्र की मोर मोक्ष वंशी वाले की भगवान जो है मनुष्य मात्र को अपनी आत्मा के कल्याण का अधिकार दिया है और हम लोग सब मनुष्य हैं लाखों एक प्रकार से जन्मों से वर्षों से घूमते हुए मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए जो संसार में असंख्य जीव है भगवान को सब, भगवान सभी को मौका देते हैं जैसे हम लोगों को मनुष्यों को मौका दिया है इसी प्रकार भगवान पारे पारी सब कोई मनुष्य बनाते तो आप सोचिए ये जितने जो पशु पर पक्षी कीर पतंग मच्छर आदि जो जानवर हैं इनको भी मनुष्य के शरीर का भगवान मौका देवेंगे तो हम लोगों के मरने के बाद फिर पारी कब आएगी? तो हम लोगों को इसी शरीर के मां परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए नहीं तो आगे जाकर के हम लोगों को घोर पश्चाताप करना पड़ेगा ईश्वर की हम लोगों पर बड़ी भारी दया हुई हम लोगों को यदि भगवान मनुष्य का नहीं देख के किसी पशु पक्षी का दे देते तो हम क्या कर कुछ भी नहीं कर सकते जैसे और पशु पक्षी घूमते फिरते हैं हम घूमते फिरते रहते तो ये विचार करने की बात है कि भगवान ने जिन जिन को मनुष्य बनाया है उनको कैसा भोखा दिया और आत्मा के कल्याण के लिए इनको पूरी शक्ति दी गई है जो कुछ ईश्वर ने हमारे को ज्ञान दिया है शक्ति दी है या बल दिया है या ऐश्वर्य दिया है जो कुछ सामग्रिया दी है वो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए काफी है मान बहुत है और इन सब को पाकर के हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहें तो हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है दुख की बात है हमारे पास में चुच शक्ति या बुद्धि या ज्ञान या फेस या पदार्थ प्राप्त हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत तो क्यों लिया भगवान ने कि अपनी प्राप्ति के लिए यह कहूँ कि आत्मा के उद्धार के लिए तो उसका हम उपयोग ठीक करें तो परमात्मा की प्राप्ति तुर हो सकती है इतने विलंब होने का काम नहीं और उसका जब हम उपयोग ठीक नहीं करें दुरुपयोग करें तो भगवान का इसमें भी क्या दोष है तो किस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए जैसे हमारे में बल है उपयोग हम ठीक करें तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है पर उसका उपयोग कर दुरुपयोग की प्राप्ति हो जाती है तो नीचे से नीचा दर्जा तो है नृक की प्राप्ति कर उनसे से उनका दर्जा है अपनी आत्मा के उद्धार का परमात्मा की प्राप्ति का। उस बल को अपने त्यागत को और अपने ज्ञान को परमात्मा के विषय में लगा देवे तो बस शीघ्र ही और उस बल को यदि दूसरों को कष्ट देने के काम में लगा दे पर पीड़ा के लिए लोगों का आहित करने में अपने बल का प्रयोग करें तो उसका फल क्या होगा उसका फल तो नर की हो इसी प्रकार से हमारे में जो बुद्धि है उस बुद्धि को भी हम दूसरे कनिष्ठ के, के काम में लगा देवे या वर्तमान के वहाँ आधुनिक जो विज्ञान है साइंस और उसमें जो बम बनाए जाते है अणुबम ये समझो कि एटम बम उस काम के बीच के हम दे अपनी बुद्धि को की अधिक से अधिक आदमी जल्दी कैसे भरे एक तो इस काम में लगावे अरे इस काम में दिखा है कि जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले कितना फर्क हो जाता है रात दिन का फर्क हो जाता है एक तो ये वर्तमान का विज्ञान और एक ऋषियों का विज्ञान जिसकी कितनी महिमा भगवान बतलाई कि मैं तुमने विज्ञान के सही ज्ञान कहूंगा जिसको तू जान करके संसार से मुक्त हो जाएगा एक तो संसार से मुक्ति होने का विज्ञान हर एक संसार में डबोने का विज्ञान प्रवक्षा ज्ञान विज्ञान सहित वोक्ष से स्वभाग ने नोए आरम में ये बात थी ये तुम्हारे को गुज तम प्रवक्षांग माने गोपनीय गोपनीय बात तेरे को मैं कहूंगा कैसा जो तुम है हम सुझे कि मुझे के गुणों में दोष दृष्टि करने वाला नहीं अर्जुन भगवान के गुणों में अवगुण देखने वाला नहीं था इसलिए कहता है ये अर्जुन तू कैसा है कि मुझे में दोष देखने वाला नहीं है तो मैं कैसी बात तुम्हारे कहूंगा कि ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान के सहीद ज्ञान को कहूंगा और कैसा कि ये ज्ञातवा मोक्ष से सुवा ये ज्ञातवा जिसको जानकर के आश्रात संसाराथ माने उससे तो इस संसार स्थिति मुक्त हो जाएगा फिर उसके आठ विशेषण देते कि राज विद्याम पवित्र मित्म मोहत प्रत्यक्षा भगम धर्मंग सुखम कि कैसी वो बात तो कि विद्याओं के माँ राजा होने तो उसका नाम है राज विद्याय है की बात इसलिए जो कहते हैं राजगुद्जम गोपनीय के माँ भी राजा और बहुत ही पवित्र कैसा पापी से भी पापी हो तो उसका उद्धार हो सकता है राजभुजम और राज गोपनीयों में भी राजा और महान पवित्र है और सबसे उत्तम मान सबसे बढ़कर और प्रत्यक्ष फलस्वरूप जिसका फल भी एकदम प्रत्यक्ष है वो परमात्मा की प्राप्ति जीर्णमुक्त अवस्था इसी जन्म में इसी शरीर के मैं एकदम प्रत्यक्ष जैसे भोजन कर लेने से खुला की निवृत्ति प्रत्यक्ष हो जाती है जल पीने से बासा मिट जाती है इसी प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर के मां एकदम तो प्रत्यक्ष हो जाती है और वो कैसी चीज है कि धर्म युग है आपको कोई समझ नहीं और वो कैसी चीज है कि अविनाशी चीज है जिसका विनाश नहीं होनी है पर ऐसी चीज है तो फिर साधन में कैसे बोल नहीं सुन करतुम करने में भी शुरू तो फिर ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य इसी काम को क्यों नहीं करते तो कहते हैं कि श्रद्धा की कमी है विश्वास की कमी असवधाना पुरुषा धर्मश्चर से अपर त्राप मांग निवर्तनते मृत्यु से अनुसार बर्फ पुरुषा इस धर्म के विषय बेजनी की श्रद्धा नहीं है अच्छा धर्म ऐसा अच्छा। इस धर्म के ऊपर जितनी श्रद्धा नहीं है वे पुरुष मुझको न पाकर मृत्यु उसके अनुसार सा करके वहां भ्रमण करते फिरते तो पूछा जाए कि मुझको न पाकर यह बात क्योंकि कोई आदमी परमात्मा की प्राप्ति का साधन ही नहीं करता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति को संभावना नहीं नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के मां मुझको ने पा कर क्या? कोई पाने का तम था निश्चय ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया जाता है इसलिए भगवान का यह कहना है कि मैं तेरे को मनुष्य का शरीर दिया तूने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो तेरे लिए भी शर्म की बात है मेरे लिए भी शर्म की बात मेरी नित्य श्रम की बात है कि तुम्हारे को मनुष्य का शरीर दिया फिर तो जन्मता मरता ही रहा तो भगवान एक प्रकार है उसकी एक निंदा करते बोले भगवान मेरे लिए भी श्रम की बात मेरे लिए यह कि लोग क्या कहेंगे कि आप तो ईश्वर हो श्रमज्ञ हो स्वस्थ मिलकर के मनुष्य का शरीर देना चाहिए चाहे जिसको दे दिया तो हमारे को भी लोग तुम्हारे को भी तो मेरी प्राप्ति नहीं होकर मत उस अनुसार सागर में चक्कर लगाए तो मनुष्य के शरीर को अधिकार है न्याय मात्र मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार है ऐसे अधिकार को पाकर के भी हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित होकर के यहां से जाए तो सज्जन पुरुष हमारे को धिकार देने तुम्हारे मनुष्य शरीर का पाण बेकार तो इस लोक से यह भरी निकलती है कि मनुष्य माता का और विश्व की प्रत्यक्ष ग्रह मनुष्य का शरीर देकर उत्तम देश में जन्म दिया जो भारतवर्ष का सबसे उत्तम देश है सारी पक्षी भर के लोग इस हमारे भारतवर्ष से ही अध्यात्म विषय की शिक्षा लिया करते हैं। तो ये हमारा देश अध्यात्म विषय में सब का गुरु है क्योंकि सब जितने जो मतान पर संसार में हैं, ये बाद पहले का तो अपना ये सनातन धर्म है वैदिक जो सिद्धांत तो वेदोग जो सिद्धांत यही है ऐसे धर्म के मां जन्म हुआ ये भी की बड़ी कृपा है उत्तम देश और उत्तम धर्म उत्तम काल क्यूंकि कलयुग के समान कोई शीघ्र मूर्ति देने वाला कोई काल नहीं है शतयुग के मां दस वर्ष पर्यंत ऐसा करने से जो कार्य की सिद्धि होती है वो तो त्रेता के मां एक वर्ष से उन्हें लिखित द्वापर में एक महीने में कलयुग के बीच के मां एक ही दिन में परमात्माएं प्राप्त हो सकता है यह बात स्कंद पुराण में पद्म पुराण में और विष्णु पुराण के दूसरे दूसरी ने विविध ब्याजी ने यही बात कही है और कहा कि ये कलयुग जो है तो गुणों की फैन है इसमें गुण गुण भरे हुए हैं किंतु एक गुण है ये ईश्वर की भक्ति करने से उसका शीघ्र उदाहर गया इसलिए भगवान ने ये बात कही कि मनुष्य के शरीर को पाकर के यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके लिए बहुत ही श्रम की बात और फिर ईश्वर की कृपा से स्वाध्याय मिल जाए पुस्तक गीता प्रेस के बाद के खूब कम पैसा में मिल जाए यह भी ईश्वर की कृपा है इस की प्रेस है ईश्वरी मालिक है सब बहुत कम पैसा में कोई भाषा की का गीता खरीदना चाहो तो उसको दस भाषा मिल जाए उसी को ड्रामा खरीदना चाहो तो बाराणा में मिल जाए और भी कोई भी पुष्स है तो बहुत कम पैसा कमा मामला मिल जाए तो यह अब ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है और समय समय के ऊपर सत्संग भी हो जाए कथा कीर्तन कभी विश्व भर सागर की ना कर दूंगा तो कथा और कीर्तन संसार सागर की नौका है समय पर कथा जो है कीर्तन जो है सकन जो है ये यहाँ होते ही रहे अब ईश्वर की कितनी कृपा है इतनी बार ईश्वर की कृपा तो इसको अपना लाभ उठाना चाहिए और अपने आप को धिकार देना चाहिए कि मनुष्य शरीर को पा करके अत्य अपनी आयु व्यर्थ से, से बिताई और कोई चिंता नहीं अभी आयु बाकी है पाए परम पद पाए परम हाथ सो जात और गई सो गई अब पाया हुआ पद तुम्हारे हाथ से जा रहा है जो आयु तुम्हारी बीत गई वो तो बीत गई अब जो बच्ची उसकी रक्षा करो नारायणा नारायणा नायण ना ना त्रीवन नारायण Na ya na na na ya na na na na ya na na na na. उसको दोष दिया निंदा की जो न प्य भय वैसा घर है न रस माजो ऐसे पार कृपन गंद मी आ गती जाय जो भले है नर समाज ऐसा पा जो नर ऐसे समाज को पा करके ऐसे सं सामग्रियों को पाकर करके और जो व्यवस्था करके पार नहीं करता है वो निंदा का पात्र है उसकी जितनी निंदा की जा थोड़ी और मूर्ख है और उसको मरने के बाद आत्महत्या की जो दुर्गति है वो द्रुगति वही क्यों अब आप सो तो ख्याल कर रहे थे हम लोगों का समय किस काम में जाश्वर ने हम लोगों को सब जो सामग्री दी है वो तो आत्मा के उद्धार के लिए दी रुपया जो है उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो अपनी आत्मा का उद्धार हो जाता है उन रूपियों को ऐसा आराम में भोग में खाने में व्यवचार में और पाप कर्म में लगावें या दूसरे के करने में लगावें तो हमारी दुर्ख थी तो भगवान तो रुपये दिए थे आत्मा के कल्याण के लिए और हम आत्मा के पतन के काम में लगाना तो यही हमारी है ये तो खुद हम आप ये अपने आप के द्वारा अपनी हिंसा कर रहे हैं किसी को नात्मक है ऐसे ही जो हमारी स्त्री है उसको हम भगवान की प्राप्ति में लगा देव वो हमारे को भगवान की प्राप्ति में मदद करती है तो हमारी नारी है हर नहीं तो गंवारी क्या हमारे काम ईश्वर तो जो अस्थि दी है तो धर्म के काम में मुक्ति के काम में मदद देने के लिए दी है उसका उपयोग हम अच्छे काम में करें भगवान की प्राप्ति में लगा देवे तो हमारी आत्मा कल्याण हो जाए और खुद कर्म में लगा देवे तो उसकी भी द्रुगति और हमारी भी द्रुगति ईश्वर ने हम तो उधर लड़के दिए हैं लड़कियां दी हैं वो भी ईश्वर ने मुक्ति के लिए कल्याण के लिए उस लड़कों को भगवान की भक्ति में लगा दे में, तो उनका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण अरे पूरे काम में लगा मैं तो वो भी नर्ष में जाए और हम भी नर्ष मिल हमारे में जो बुद्धि है ज्ञान है बल है ये जो सामग्रियां रूपया कंचन कामनी ये सब चीज इन सबका उपयोग ठीक करें तो इससे आत्मा का उद्वार हो जाता है और इसका उपयोग दुरुपयोग करें तो इसे तो नरक हम लोगों को तो, तो एक ही काम समझना है कि परमात्मा की जिस किस प्रकार से प्राप्ति करनी है तो सारा अपना जो बल है सारी अपनी त्यागतें परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें फिर तो देव कितना शीघ्र कल्याण हो सके ऐसा मौका बार बार मिलने का नहीं हम देखते हैं कि हमारे देखते देखते सौ बिदा हो रहे हमारे से बड़े चले गए हमारी सामान उम्र वाले चले गए बहुत से और बहुत से छोटी उम्र वाले मौजूद हैं उनकी भी जाने की तैयारी हो रही है नंबर लग गया हुआ है आज जिये गया तो परसों रह गया तो काल रह गया तो हमारी भी ऐसे एक दिन पारी आने वाली है हमको ज्ञान नहीं है कि हम कम बने किन्तु भगवान को तो ज्ञान ही है वहां तो सब हिसाब लगे हुआ है उस परमात्मा पर भरोसा पर कर करके कमर कस करके इस काम का वहां लग जाना चाहिए कि पा ये काम करके छोड़ना या तो मरमिटना ये काम को करके छोड़ना नहीं तो हमारे लिए कलंक है na ranya na ranya na ranya and <laughs> हमारे पास वैसा कोई उपाय नहीं कि ये भी कहेंगे आज निकल चले उसी वक्त जाना चाहे आप भोजन करते हैं चाहे आप सोते हैं या तट्टी बैठते हैं या जो कुछ बुरा भला किसी भी काम कर रहे हैं उसी सेकंड में उसी मिनट के मैं आपको जान वो वारंट से भी बढ़कर करके गवर्नमेंट को जो खुली मामले को वारंट आ उसे भी बढ़कर अचानक क्या करके प्राप्ति तो पहले से हम लोगों को तैयार रहना चाहिए इस घर को इस शरीर को पाना से खाली दे कर देना चाहिए कोई और कोई नहीं तो खराब ईश्वर की भक्ति करने से परमात्मा तो की प्राप्ति सुगम है और शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति हो सके है उसकी भक्ति करने से और आत्मा का उद्धार हो सके यदि कहो कि ये कहता है कि ज्ञान रिते मुक्ति बिना ज्ञान मुक्ति तो नहीं होती तो सुन भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं पापों का नाश भी भगवान कर देते सब कुछ भगवान कर देते साधन करने से सब तो काम आप ही सिद्ध हो जाता है विम्ब का काम नहीं है तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए रात काम छोड़ करके बाकी दूसरी पहले ये काम सिद्ध कर ले और ये काम बहुत ही सुगम है आप लोग जो कुछ कर रहे हैं कोई जीव जीविका जीव दलाली कर रहे हैं या कोई व्यापार करते हैं कोई खेती करते हैं कोई नौकरी करते हैं जो भी कचू करते हैं जिस प्रकार से आप करते हैं वैसे तो ही करते हो और फिर आपकी घर बैठे अपने आप ही इसी शरीर के मां, इसी जन्म की तो बात ही क्या इसी जन्म के, तो के मां, इसी शरीर में थोड़े काल के माँ जो कि आपको परमात्मा की प्राप्ति और आपके आत्मा का उद्धार शीघ्र